रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक उस समय शोध संस्थाओं का शोध अनुदान बहुत कम होता था उदाहरण के लिए बोस और अन्य प्राध्यापकों को उस काल में केवल दो हजार पाँच सौ रूपये सालाना का शोध अनुदान ही मिलता था परंतु इसके बावजूद कलकत्ता विश्वविद्यालय की ख्याति एक सक्रिय व रचनात्मक शोध केंद्र के रूप में पूरे भारत में फैली परिश्रम और लगत ने साधनों के अभाव की पूर्ति की कोस की प्रयोगशाला शाह किरण क्रिस्टली की के अध्ययन के क्षेत्र में प्रख्यात हो गई 1945 से अड़तालीस के काल में बोस को भारतीय भौतिकी सोसाइटी यानी इंडियन फिजिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुन गया बाद में भारत सरकार ने उन्नीस में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सौ में वे रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए बोस का अंतिम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के विकास की दिशा में किया गया कार्य था जिसमें उन्होंने विद्युत चुंबकीय बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों को जोड़ने की कोशिश की उन्नीस में बोस विश्व भारती के उपकुलपति बने जो शांति निकेतन के नाम से ज्यादा प्रख्यात है और जिसका नाम सदा के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ जुड़ा हुआ है विज्ञान और आध्यात्म प्राचीन पूर्व तथा आधुनिक पश्चिम के बीच सेतु का काम करने वाली इस संस्था ने स्वाभाविक रूप से बोस को आकर्षित किया बोस के स्वाभाविक दोस्ताना अंदाज की वजह से उन्हें वहां लोगों से मित्रता स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई परंतु प्रशासन के दावे उन्हें नहीं आते थे और उनके द्वारा सुझाई सुधारों का घोर विरोध हुआ इसलिए उन्नीस में वे खुशी खुशी कलकत्ता विश्वविद्यालय वापस लौट गए बोस का व्यक्तित्व जटिल था और उन्हें किसी खांचे में फिट करना आसान नहीं है एक विलक्षण गणितज्ञ की हैसियत से उन्होंने केवल 25 शोध पत्र लिखे ज्ञान के व्यापक क्षेत्र पर उनकी पकड़ थी उन्होंने रसायन विज्ञान खनिज विज्ञान जीव विज्ञान मृदा विज्ञान दर्शन शास्त्र पुरातत्व विज्ञान ललित कलावम साहित्य और भाषावोम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया उन्हें वाद्य संगीत का बहुत शौक था और वे इसराज नामक यंत्र बजाने में कुशल थे। प्रसिद्ध चित्रकार जावनी राय के साथ अक्सर वे भित्ति चित्रों पर चर्चा करते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी पुस्तक विश्व परिचय बोस को समर्पित की थी बांग्ला भाषा में विज्ञान के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने बंगी विज्ञान परिषद की स्थापना की प्रेरणा दी जिसने बांग्ला भाषा में ज्ञान और विज्ञान नामक लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया उनका दृढ़ विश्वास था कि उच्च कोटि की वैज्ञानिक सोच केवल मातृभाषा में ही संभव है उन्हें नौकरशाही और फिजूल के फिजुल से सख्त नफरत थी कोई भी कभी भी बिना पूर्व सूचना दिए हुए उनसे मिल सकता था वे अपने मित्रों से घंटों बातें करते थे और उसे कभी भी समय की बर्बादी नहीं मानते थे